हाथ पैर सब बंद जाते हैं आजकल प्राय रोज ही माँ को ज्वर रहता है शरीर बहुत दुर्बल होता जा रहा है पूजनीय शरत महाराज माँ को शीघ्र कलकत्ते ले जाने के लिए प्रयत्नशील है किंतु वे विशेष कार्य में काशी गए हैं उसी समय माँ को कलकत्ते जाने की बात कहने पर उन्होंने कहा शरत के कलकत्ते में न रहने पर मेरी वहाँ जाने की बात ही नहीं उठ सकती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 कि प्राणों को शीतल कर देती है और यह देखो सवेरे से कैसी दौड़ दौड़ धूप है ढेर सा फल लेकर आए हैं उसमें से आधे सड़कर नष्ट हो गए हैं उसे कहाँ फेंकूँ समझ नहीं पा रहे हूँ इधर कपड़े लत्ते सब झक झक करते हुए और कहते हैं गमछा लाना भूल गए अब मैं गमछा कहाँ से लाऊं उस समय तो एक देख सुन दे दिया अब चिंता यह है कि रात में क्या सब्जी बनाऊं? फिर सुनती हूँ मच्छरदानी की डोरी नहीं है हरी डोरी की खोज में घूम रहा है ठाकुर अपना संसार अब खुद संभालो मैं तो अब संभाल नहीं पा रही हूँ एक ओर राधी है दूसरी ओर यह सब भक्तों में से कोई कोई माँ को कितना परेशान करते थे इस विषय में दो एक घटना का स्मरण हो रहा है